गीता तत्व चिंतन दुर्योधन की मानसिकता इसके अतिरिक्त यह भी विचारणी है कि दुर्योधन युद्ध के समय अपने पक्ष के हार जाने की बात कैसे कहेगा जिससे क्या उसके पक्ष की सेना कुंठाग्रस्त ना हो जाएगी वस्तुतः दुर्योधन को चाहिए कि अपनी सेना का मोरल ऊंचा रखे उसके उत्साह उस को बढ़ाए और यही वह करता भी है अतएव यही समीचीन मालूम पड़ता है कि अपर्याप्त और पर्याप्त शब्दों को प्रचलित अर्थ में नहीं लेना चाहिए बल्कि इनका संदर्भ के अनुसार क्रमशः अपरिमित और परिमित अर्थ करना चाहिए पर्याप्त शब्द का धातुर्थ होता है चारों ओर से सीमित अपर्याप्त का अर्थ इसका उल्टा हुआ अतः दुर्योधन के कथन का तात्पर्य यह होता है कि हमारी सेना अपरिमित है और पांडवों की सेना सीमित है फिर हमारी ओर से सेना नायक परम प्रतापी भीष्म हैं वे भी हमारे अभिरक्षक हैं जबकि पांडवों का अभिरक्षक वह चंचल मना अविवेक भीम है अतएव हमारी जीत सुनिश्चित है कुछ टीकाकारों ने ऐसी भी व्याख्या की है कि पांडवों के व्यूहबद्ध सेना को देखकर दुर्योधन डर गया था इसलिए वह अपने सैन्य बल को अपर्याप्त कम मानता है और पांडवों की सैन्य शक्ति को पर्याप्त काफ़ी यह दृष्टिकोण भी उचित मालूम पड़ता है क्योंकि भीतर के भय के कारण ही दुर्योधन की बातें कुछ अटपटी सी निकल रही थी वह भीतर से पांडवों से भयभीत तो था पर अपने इस भय को बाहर प्रकट नहीं होने देना चाहता था तथापि उसकी कुंठा भीष्म की अंतर्भेदी दृष्टि से अछूती न रह सकी जैसा कि हम आगे देखेंगे उसके बचपन की अस्पष्टता उसकी कुंठा का ही फल है इस श्लोक में और एक शंका यह आती है कि दुर्योधन अपनी सेना के लिए तो तत्व वह शब्द का प्रयोग करता है तथा तो पांडवों की सेना के लिए इदम यह का वस्तुतः जो अपने से दूर हो उसके लिए तत् का प्रयोग किया जाता है और जो अपने समीप हो उसके लिए इदम का इसकी भी व्याख्या कई प्रकार से की गई है यहाँ पर हम दो महत्वपूर्ण व्याख्याओं का ही उल्लेख करेंगे एक के अनुसार अस्माकम् और एतेसाम इन दो शब्दों को षष्ठी में न लेकर चतुर्थी में लिया है तथा भीस्माभिरक्षितम एवं भीमाभिरक्षितम भी पदों में बहुब्रही समास माना गया है इससे श्लोक का अर्थ यो होगा कि अस्माकम भीषमाभिरक्षितम बलम हमारे भीष्म द्वारा रक्षित सैन्य के लिए यानि उसे जीतने के लिए तद अपर्याप्तम वह यानि पांडवों की सेना अपर्याप्त है तथा एतेषाम भीमाभिरक्षित भी बलम इनकी भीम द्वारा रक्षित सेना के लिए यानि उसे जीतने के लिए इदम् पर्याप्तम यह यानि हमारी सेना पर्याप्त है इस व्याख्या के अनुसार तत् और इदम का अर्थ भी ठीक घट जाता है तथा पर्याप्त और अपर्याप्त के सामान्य प्रचलित अर्थ को बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती पर हाँ इसमें शब्द की तोड़ मरोड़ कुछ अधिक करनी पड़ती है दूसरी व्याख्या के अनुसार को तस्मात इसलिए के अर्थ में लिया गया है परंतु यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त का अर्थ परिमित और अपरिमित लिया गया है इसके अनुसार इस श्लोक का संबंध पिछले से विशेष रूप से जुड़ जाता है इसके पहले दुर्योधन ने कहा था कि अन्य बहुत से शुरवीर मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग कर खड़े हैं अब इस श्लोक में इसी का निष्कर्ष निकालते हुए कहता है इसलिए भीष्म ने अभिरक्षित हमारा सैन्य बल अपरिमित है जबकि भीम से अभिरक्षित इन पांडवों का यह सैन्य बल परिमित है यहाँ पांडवों के लिए एतिशाम इन और उनके सैन्य बल के लिए इदम यह शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वह भी संदर्भ में घट जाता है जहां दो पक्षों के संबंध में कहा जाता हो वहां समीप के लिए यह और दूरस्थ के लिए वह का प्रयोग वांछनीय है पर जहां एक ही पक्ष के संबंध में कहा जा रहा हो वहां यह कहना दोषपूर्ण नहीं है फिर पांडव सेना तो सामने ही खड़ी थी अतएव यदि दुर्योधन उसके लिए इदम और एतिशाम कहता हो तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं है वह तो पहले भी तीसरे श्लोक में पांडव सेना के लिए एताम इनका प्रयोग कर चुका है इस श्लोक में अंतिम शंका यह खड़ी होती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को जो भीषम और भिरक्षित भी कहा वह तो ठीक कहा क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति थे पर उसने पांडव सेना के लिए भीमा भीमाभिरक्षित क्यों कहा जबकि पांडवों की ओर का सेनापति तो धृष्टदुम्न था इसका समाधान यह है कि पहले दिन पांडवों ने वज्र नाम का जो व्यूह रचा था उसकी रक्षा के लिए उस व्यूह के अग्रभाग में भीम को नियुक्त किया गया था अतएव दुर्योधन की आंखों में उस समय भीम ही सेना रक्षक के रूप में दिखाई दे रहे थे तभी तो महाभारत में गीता के पूर्व के अध्यायों में जहाँ पर दोनों सेनाओं का वर्णन हुआ है वहाँ उन्हें भीम नेत्र और भीष्म नेत्र कहा गया है